आप सुन रहे हैंज तो है। का है। हाँ, है। है, टाइटल है महाशिवरात्रि ऑडियो स्टोरी डिजाइन ब्लू प्रिंट और ये खास इसलिए है क्योंकि आज हम कहानी पर नहीं बल्कि मतलब कहानी को पैक करके आज के दौर में पेश करने की जो कला है जो विज्ञान है उसकी गहराई में उतरेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अक्सर कंटेंट पर पर ध्यान देते हैं पर उस तक पहुंचने के तरीके पर नहीं बिल्कुल ये ब्लूप्रिंट हमें एक तरह से पर्दे के पीछे ले जाता है हाँ और ये ऑडियो कहानी है महाशिवरात्रि 2026 व्रत का वैज्ञानिक आधार ये कंचन कलश ऑडियो सीरीज का हिस्सा है और इसे इनमैक्स सुनाइए प्रस्तुत कर रहा है अच्छा तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही समझना है कि कैसे इतने पुराने आध्यात्मिक विषयों को आज के डिजिटल युग के लिए खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए हर जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है वहां के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है ये एक तरह से परम्परा और टेक्नोलॉजी के बीच का पुल है और ये पुल तो शीर्षक में ही साफ नजर आ जाता है सही बात है शीर्षक पर ही अगर हम देखें परंपरा की कहानी प्लस विज्ञान की व्याख्या ये पहली नजर में ही आज के श्रोता की दो सबसे बड़ी जरूरतों को पूरा करता है एक तो जड़ों से जुड़ाव और दूसरा तर्क वाली समझ बिल्कुल ये सीधे सीधे कह रहा है की यहाँ सिर्फ आस्था नहीं आपको तर्क भी मिलेगा और ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मैसेज है और ये मैसेज सिर्फ टाइटल तक ही नहीं है जब हम इस दस्तावेज को देखते हैं तो साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो ये क्या है ये ये पूरी की पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है अलग अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए अलग अलग वेरिएशन बनाने पर जोर अच्छा जैसे इंस्टाग्राम फीड के लिए स्क्वेर स्टोरीज के लिए वर्टिकल और यूट्यूब के लिए लैंडस्केप पर क्या ये अब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं बन गई है खास क्या है देखिये ये अब एक तरह से स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो बन ही गई है, हाँ, तो है। ना लेकिन, लेकिन उसे समझना जरूरी है, है एग्जैक्टली उसे, exactly. उसे खारिज कर दिया है क्यूँकी हर प्लेटफॉर्म का आप देखिए अपना एक कैरेक्टर होता है यूजर का बिहेवियर अलग होता है सही बात है इंस्टाग्राम स्टोरीज में लोग तेजी से स्वाइप करते हैं वहाँ आपके पास ध्यान खींचने के लिए सिर्फ दो सेकेंड होते हैं फीड पर शायद चार सेकेंड यूट्यूब पर वहां दर्शक कुछ देखने के से आता है, है। तो तो ज्यादा जानकारी दी जा सकती ये सिर्फ आकार बदलने की बात नहीं है ये श्रोता के मनोविज्ञान को समझने की बात है बिल्कुल। हाँ, को समझने की अगर हम इसके विजुअल कॉम्पोजिशन में और गहरे उतरे तो रंगों का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया लगता है बैकग्राउंड में शिवरात्रि की रात वाली थीम है जिसके लिए गहरे नीले रंग का ग्रेडियंट यूज किया गया है साथ में बिखरे हुए तारे हैं और बहुत हल्के मतलब सटल मंडला पैटर्न्स हैं। और रंगों का ये चुनाव सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है अच्छा हाँ इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है गहरा नीला रंग हमेशा से अध्यात्मिकता स्थिरता और रात के रहस्य से जुड़ा रहा है ये मन को शांत करता है और इस शांति के बीच में शांति के बीच ऊर्जा का एक स्रोत भी है त्याग पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है तो यहाँ का एक विजुअल बैलेंस बनाया गया है और इसी नीले केसरिया कैनवस के बीच में है मुख्य एलिमेंट ध्यान मुद्रा में शिव का एक बहुत ही सरल सा सिलहुएट ये किसी मंदिर की भारी भरकम जटल मूर्ति जैसा नहीं है Hmm. एकदम साफ मिनिमलिस्टिक hmm. सिर के पीछे एक अर्धचंद्र को मॉडर्न स्थेटिक्स के साथ मिला रहा है शिव का यह सरल सिल्युट इसे अव्यवस्था मुक्त और साफ सुथरा बनाता है लेकिन यहां एक सवाल उठता है क्या इस सरलीकरण से मतलब इस मिनिमलिज्म से परंपरा का जो सार है वो कहीं खो तो नहीं है जो पहले से ही गहरे परंपरागत ढांचे में है तो ये किसके लिए है यह उन युवा दर्शकों को टारगेट कर रहा है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है जो शायद आध्यात्मिकता की तलाश में तो हैं, लेकिन पारंपरिक जटिलताओं से दूर भागते हैं उनके लिए ये सादगी एक एंट्री पॉइंट की तरह है अच्छा जैसे काम या हेडस्पेस जैसे करते हैं। याग्जैक्टली exactly. हमने यही स्ट्रेटेजी उन ग्लोबल वेलनेस एप्स में भी देखी है जहां जटिलता को हटा सिर्फ शांति और स्पष्टता पर जोर दिया जाता है यह एक ग्लोबल डिजाइन ट्रेंड है जिसे यहाँ भारतीय संदर्भ में बहुत खूबसूरती से अपनाया गया है मतलब विषय प्राचीन है, लेकिन इसकी प्रस्तुति आपके लिए आज के लिए है बिल्कुल ये बहुत दिलचस्प नजरिया है रंगों और मुख्य छवि का ये संतुलन तो कमाल का है और मुझे लगता है कि यही संतुलन हमें उन छोटे छोटे आइकॉन्स में भी दिखता है जो कहानी के कंटेंट को दर्शाते हैं हाँ और ये एक बहुत ही शानदार तकनीक है ये आईकॉन एक कंटेंट के मेन्यू की तरह काम करते मेन्यू हैं। कैसे कहानी सुनने से पहले ही श्रोता को यह पता चल जाता है कि इन साढ़े सात मिनट में उन्हें क्या क्या मिलने वाला है हम्म एक किताब का आइकॉन जिसके आगे लिखा है पौराणिक कथा हम्म एक माइक्रोस्कोप का आइकॉन विज्ञान के लिए हम्म एक ध्यान मुद्रा वाला आइकॉन अभ्यास के लिए और एक बल्ब का आईकॉन आधुनिक सुझाव के लिए तो ये एक तरह से पारदर्शिता का मामला है कि श्रोता को पहले ही बता दो उसे क्या मिलने वाला है पारदर्शिता तो है ही लेकिन ये उससे भी आगे की बात है ये आज के अटेंशन इकोनॉमी को समझने का सबूत है अटेंशन इकोनॉमी हाँ, आज हमारे पास जानकारी का विस्फोट है हाँ। हम कोई भी वीडियो या ऑडियो शुरू करने से पहले जानना चाहते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है और मेरा कितना श्रोता की उम्मीदों को सही दिशा देता है और जिज्ञासा को और बढ़ाता है उसे पता है की उसे सिर्फ कथा नहीं बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रैक्टिकल सुझावों का एक संतुलित मिक्सचर मिलेगा और ये बनाने वालों पर एक तरह का दबाव भी डालता है कि वे जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करें। बिल्कुल। आप सिर्फ विज्ञान का पोस्टर के ऊपर हेड फोन का एक बड़ा आईकॉन है और नीचे एक ऑडियो वेव फॉर्म एनिमेशन का जिक्र है ये विजुअल क्यू या कह संकेत बहुत जरूरी है सोशल मीडिया एक विजुअल माध्यम है लोग टेक्स्ट पढ़ने से पहले तस्वीरें या तस्वीरेंटी है वो सिर्फ हाँ, एक सीधी साधी लाइन नहीं है बल्कि उसमें नीले से केसरिया रंग का ग्रेडियंट इस्तेमाल करने का सुझाव है जो पूरे डिजाइन के कलर स्कीम से मैच करता है हाँ, और उसे और भी गतिशील मतलब डायनामिक बनाता है एक स्थिर तस्वीर की जगह एक को देखते हैं हाँ, में लिखा है कि दस पंद्रह सेकेंड के वीडियो में ये वेब फॉर्म धीरे धीरे धड़केगा मतलब पल्सिंग होगा और टेक्स्ट एक एक करके सामने आएगा इसका मतलब की जब कोई अपनी फीट पर तेजी से स्क्रॉल कर रहा होगा तो एक स्थिर तस्वीर के तुलना में यह हल्की सी भी हरकत उसकी उंगली को रोक चुनाव पर बात करते हैं डिजाइन में साफ लिखा है की हिंदी के लिए बोल्ड नोटोसेंस दे और अंग्रेजी के लिए बोल्ड पॉपिन या मोन्सराट का इस्तेमाल किया जाए छोटी सी बात लग सकती है पर शायद इसका भी गहरा महत्व है बहुत ज्यादा महत्व है फोन का चुनाव किसी भी प्रोजेक्ट की आवाज तय करता है नोटोसेंस देवानागरी गूगल का एक स्टैंडर्ड फॉन्ट है जो हर डिवाइस पर देवनागरी लिपि की स्पष्टता सुनिश्चित करता है हम्म। कई बार लोकल ब्रांड्स ऐसे फैंसी फोन चुन लेते हैं जो कुछ मोबाइल फोन पर ठीक से दिखते ही नहीं एक भरोसेमंद और साफ फोन का चुनाव उनके प्रोफेशनल रवैये को दिखाता है और अंग्रेजी के लिए मॉडर्न है, साफ है आधुनिक एहसास को मजबूत करता है जो हमने शिव के सिलेखा था और ब्लू में इस बात पर भी जोर दिया गया है की टेक्स्ट इतना बड़ा और साफ हो की छोटे थमनेल साइज में भी आसानी ऐसी पढ़ा जा सके बिल्कुल अक्सर डिजाइनर अपनी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो सब सुंदर बना लेते हैं पर यह भूल जाते हैं कि 90 यूजर्स उसे अपनी 6 इंच की नब्बे पर देखेंगे शायद धूप में या चलती बस में हाँ। तो प्राथमिकता देना दिखाता है की डिजाइन यूजर को ध्यान में रखकर बनाया गया है सिर्फ डिजाइनर के पोर्टफोलियो के लिए नहीं अब आते हैं डिजाइन के सबसे निचले हिस्से पर जहाँ कॉल टू एक्शन दिया गया है यहाँ लिसन नाओ जैसा बटन बनाने का सुझाव है लेकिन जिस एक चीज ने मेरा ध्यान वाकई खींचा वो है ड्यूरेशन बैज 7.30 मिनट। हम्म। इसमें सिर्फ 7 मिनट या लगभग 8 मिनट नहीं बल्कि एकदम सटीक 7.30 मिनट लिखा है। जीरो पीछे क्या सोच हो सकती है यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक कौशल है जब आप किसी को सटीक समय बताते हैं तो यह कई काम करता है पहला यह श्रोता की अपेक्षाओं को सटीक रूप से मैनेज करता है कि उसे ठीक ठीक कितना समय देना है हाँ अनिश्चितता खत्म हो जाती है दूसरा ये दिखाता है कि कंटेंट को बहुत सावधानी से तैयार किया गया है ये कोई अंदाजा नहीं है ये एक सटीक माप है ये आपके प्रोडक्ट में आपके भरोसे को दिखाता है मतलब ये कहने जैसा है कि हमें आपके समय की कीमत पता है और हमने ये कॉन्टेंट इतना सटीक बनाया है की आप इसे आसानी से अपने दिन में शामिल कर सकते हैं बिल्कुल ये एक तरह से सम्मान का प्रतीक भी है साढ़े सात मिनट एक ऐसा समय है जो ना बहुत लंबा है नीने जितना है ये लोगों के मेरे पास समय नहीं है वाले बहाने को पहले ही खत्म कर देता है तो अगर हम इस पूरी पड़ताल का सार निकालें तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइन का ब्लू प्रिंट नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं ये असल में प्राचीन ज्ञान को आधुनिक डिजिटल भाषा में ट्रांसलेट करने की एक केस स्टडी है यह दिखाता है कि कैसे परंपरा का पूरा सम्मान करते हुए उसे नए दर्शकों तक एक ऐसी भाषा में पहुंचाया जा सकता है जिसे वे समझते भी हैं और पसंद भी करते हैं यह परंपरा और प्रौद्योगिकी का एक बहुत ही सुंदर संगम है हर एक एलिमेंट चाहे वो रंग हो फॉन्ट हो आईकॉन हो या फिर समय की सटीक जानकारी सब कुछ सोचा समझा है हाँ एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसका एक ही मकसद है मैक्सिमम पहुंच और गहरा प्रभाव यहाँ परंपरा को किसी म्यूजियम की पुरानी वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई चीज की तरह पेश किया गया है और ये सब कुछ श्रोता के समय और समझ का सम्मान करते हुए किया गया है जो शायद सबसे जरूरी बात है और ये हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर ला खड़ा कर देता है वो क्या इस ब्लूप्रिंट का पूरा आधार व्रत के पीछे के विज्ञान को समझाना है जो एक बहुत अच्छा और जरूरी प्रयास है लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है जब हम परंपराओं को मान्य करने के लिए विज्ञान का सहारा लेते हैं तो क्या हम अनजाने में आस्था के तत्व को कम कर देते हैं क्या किसी आध्यात्मिक अभ्यास के क्यों को तार्किक रूप से समझाना हमारे विश्वास को और गहरा करता है या ये उसे सिर्फ एक ऑप्टिमाइज लाइफ हैक में बदलने का खतरा पैदा करता है मतलब विज्ञान और आस्था हां क्या विज्ञान और आस्था हमेशा एक दूसरे को मजबूत ही करते हैं या कभी कभी एक की अधिकता दूसरे के रहस्य को खत्म कर देती है आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो